गीता तत्व चिंतन आत्मा का आश्चर्य में आयाम आश्चर्य शब्द की विवेचना इन उदाहरणों से यह पर्याप्त स्पष्ट हो जाता है कि गीता में आत्मा को आश्चर्य कहकर क्यों पुकारा विवेच्य श्लोक में आश्चर्य शब्द तीन बार आता है हम इस श्लोक का अर्थ आश्चर्य शब्द के संदर्भ में तीन प्रकार से कर सकते हैं आश्चर्यवत शब्द का संबंध एनम आत्मानम के साथ मानकर एक प्रकार से अर्थ किया जा सकता है उसका संबंध कश्चित और अन्य के साथ जोड़कर दूसरे प्रकार से अर्थ हो सकता है और उसे क्रिया विशेषण मान उसका संबंध पश्चति वदती और शिनोति के साथ जोड़कर एक तीसरे प्रकार से अर्थ किया जा सकता है पहले आश्चर्य वत् पश्च्यति कश्चिद इस वाक्य को ले लें यदि यहाँ आश्चर्य व शब्द को एनम के साथ संबंधित करें तो आत्मा का विशेषण होने पर आश्चर्यवत पश्चिमी का अर्थ यह होगा कि लोग आत्मा को आश्चर्य की दृष्टि से देखते हैं जैसे संसार में किसी अद्भुत वस्तु को देख उसका तत्व तो न समझने के कारण मनुष्य उस पर नाना प्रकार के विरुद्ध धर्मों की कल्पना करता है उसी प्रकार आत्मा की विलक्षणता को न समझ सकने के कारण मनुष्य उसका वर्णन भिन्न भिन्न प्रकार से करता है कोई उसे एक मानता है तो कोई अनेक कोई उसे चैतन्य समझता है तो कोई जड़ कोई उसकी उपलब्धि आनंद घन के रूप में करता है तो कोई उसे दुख रूप मानता है जिस एक ही तत्व को लोग इतने विविध प्रकार से देखें वह आश्चर्यमय होगा ही यदि आश्चर्य व शब्द का संबंध किंचित कश्चित के साथ करें तो अर्थ यह होगा कि आत्मा का देखने वाला आश्चर्यमय है जिस आत्मा को देखने के लिए तपस्वी तब तप करते हैं फिर भी नहीं देख पाते उसका दृष्टा अवश्य आश्चर्यमय ही होगा गीता में ही अन्यत्र कहा है मनुष्याण शहस्त्रु कस्चित यदस्द्ध यम सिद्धां कश्चित माम वेद तत्वतः हजारों मनुष्यों में कोई एक मुझे पाने के लिए प्रयत्न करता है ऐसे प्रयत्न करने वाले हजारों योगियों में कोई एक मुझे यथार्थतः जान पाता है तो ऐसा जानने वाला कितना आश्चर्यमय न होगा अब यदि आश्चर्यवत को क्रिया विशेषण मान पश्चति के साथ संबंध किया जाए तो अर्थ यह होगा कि उस आत्मा को देखना ही आश्चर्यमय है जिस आत्मा को श्रुतियों ने नेति नेति कहकर पुकारा जिसके लिए कहा कि न तत्र चक्षुर ग्चति आंखें वहाँ नहीं जा पाती उसको देखना अवश्य आश्चर्यमय होगा उपर्युक्त वैज्ञानिक विश्लेषण में भी हमने देखा है कि सत्य का दर्शन कितना कठिन है जब तक चित्त का सारा मल धूल ना जाए और वृत्तियां निरुद्ध न हो जाए तब तक सत्य का दर्शन संभव नहीं चित्त के निश्चंचल होने में जो कठिनाई होती है उसका वर्णन हम ऊपर कर ही चुके हैं